श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड आठवां अध्याय चारूर मुष्टिक आदि मल्लों का तथा कंस और उसके भाइयों का वध श्री नारद जी कहते हैं राजन नंदराज का चित्त करुणा से द्रवित हो रहा था उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्रीहरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरंभ किया चारूण को भूजदंडो से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उड़ा दिया तारा टूट पड़ा हो फिर उठकर चारूण ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा उसके मुक्के की मार से परात पर भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए उन्होंने तत्काल चारूण को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया चारू के दात टूट गए वह से से से तमतमा उठा। मैथिल उसने श्री की छाती पर दोनों दोनों दोनों हाथों हाथों मुक्के मारे। तब उसके दोनों हाथ पकड़कर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आगे उसे घुमाना आरंभ किया और सबके देखते देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो श्री कृष्ण के इस प्रहार से मल्ल का मस्तक फट गया, राजन गया। राजन वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल मर इसी प्रकार महाबली बलदेव ने मल्ल मुष्टिक के पैर को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुण सर्प को पटक दे उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा फिर तो मुष्टिक मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया तत्पश्चात कूट को सामने आया देख महाबली बल देव ने एक ही मुक्के से उसी प्रकार मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने से किसी पर्वत को कर दिया हो राजन जैसे गरुण अपने तीखी से नाग को घायल कर देता है उसी प्रकार सामने आए हुए सल को नंदनंदन ने लात से मार गिराया फिर तो को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीज से ही ची डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया ये सब मल्ल अखाड़े में गिराए जाते ही मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियाँ सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान वैकुंठ श्री कृष्ण में समा गई इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल्ल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए तदनंतर श्री रामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर कर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल्ल युद्ध का खेल आरम्भ किया कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ रंगभूमि में विहार करते देख समस्त पूर्वसी विस्मय से चकित हो उठे कंस के सिवा अन्य सब लोगों के मुंह से जय हो जय हो की बोली निकलने लगी सब ओर से साधुआज सुनाई देने लगा और नगारे बज उठे अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने की आज्ञा देकर भड़कते हुए अजहरों से बोला कंस ने कहा वसदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं इन दोनों को हटात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो ब्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो आज मेरे दुर्बुद्धि पिता सुरपुत्र उग्र का भी मस्तक तुरंत काट लो काट लो पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी और जहाँ भी जो जो विष्णुवंशी यादव मिल जाए उन सबको देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो नारद जी कहते हैं जब कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बना रहा था उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण क्रोध से भर गए और उछलकर कर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मर्मत्त नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे पक्ष राजुण ने अपनी चोच के दो भागों द्वारा इसी विशर सर्प को दबा लिया हो कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई ढाल भी दूर जा पड़ी वह बलवान वीर बल लगाकर की की भुजाओं के बंधन से से उसी प्रकार निकल गया जैसे पुंडरीक नाग गरुड़ छूट निकला हो। वे दोनों बलवान उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रोंदते हुए उसी प्रकार शोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर सौ हाथ ऊपर आकाश में चला गया फिर श्री कृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरी बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो उस प्रचंड दैत्य के पुंगो कंस को भुज डंडों से पकड़कर तीनों लोगों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ किया फिर रोज से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है आकाश से नीचे गिरने पर भी वज्रतुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहु बावदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया फिर तुरंत उसके केस पकड़कर स्वयं श्रीहरि ने उसे मंच से रंग में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल शिखर से किसी भारी शिलाखंड को नीचे गिरा दिया हो फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अंतरहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े राजन इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहाँ का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और दो घड़ी तक धरती काँपती रही नरेश्वर श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को सबके देखते देखते वहाँ की भूमि पर उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह ने मरे हुए गजराज को खींचा हो नरेश्वर उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा महाबलिकंस ने वैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके उसी प्रकार उनका सारुप्य प्राप्त कर लिया जैसे के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कंस को हुआ देख उसके आठ महाबली भाई सूत, दुष्टिमान राष्ट्रपालक सुनामा कंख और शंखु क्रोध से ओठ फड़फड़ाते हुए ढाल और तलवार ले युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मदगर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हंकार किया जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है मिथिलेश्वर उस हंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार के पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्कों द्वारा मारना आरंभ किया ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपने से इधर जी और सुनामा को मुद्दर से मार डाला नवरोध को भुजाओं के वेग से धराशाई कर दिया और कंक को बाएं हाथ से मार गिराया माधव ने शंकु श्रोहित और तुष्टिमान को बाय पैर से कुचल दिया तथा राष्ट्रपाल को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया इस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के भांतिवे आठों वीर सहस्ता धराशाई हो गए विधेय उन सब की ज्योति भगवान में लीन हो गई देवताओं की धुम्धुआ बजने लगी उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी देवता लोग उसी क्षण नंद नंदन नंदन नंद वन के फूलों की वर्षा करने लगे विद्याधरिया और गंधर्वांगनाएँ हर्षते विबल हो नृत्य करने लगी विद्याधर गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे ब्रह्मा आदि देवता मुनि और सिद्ध विमानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए वे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्य वाणी द्वारा बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे तदनंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानिया हाथों से छाती पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी स्त्रियाँ बोली हालाथ हे युद्धपते हे महाबली वीर तुम कहाँ चले गए तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय वीर थे तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और दस दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला उसी घोर पाप के कारण तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार अश्रु से भीगे मुख वाली दीन दुखी राज पत्नियों को धीरज बढ़ाकर लोक भगवान ने यमुना के तट पर श्री चंदन से युक्त पिताएँ बनवाईं और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया इस प्रकार श्री गर्गसहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्प संवाद में कंस का वध नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ